प्रश्नोत्तर द्वीप माला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा पुराणों में पृथ्वी को सप्त द्वीपा वसुंधरा कहा जाता है वहां जम्बू कौनचादि सात द्वीप भी गिनाए गए हैं इन द्वीपों के चारों ओर खारे पानी दूध दही इक्षुरस आदि के समुद्र भी बताए गए हैं ये द्वीप और समुद्र आज क्यों नहीं दिखाई देते समाधान खारे पानी के बीच में जम्बू द्वीप है जो आज हमें प्रत्यक्ष है बाकी द्वीप और समुद्र कलयुग के लोगों को दिखाई नहीं दे सकते जब सतयुग आएगा तब ये दिखाई देंगे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो काल विशेष में लुप्त हो जाती है जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि घरों में मड़ियों से ही प्रकाश होता था अब वैसी मड़ियाँ कहाँ हैं अब तो मिट्टी का तेल और कोयला ही काम देता है एक काल था जब लोगों के आह्वान पर सिद्ध और देवता भी आ जाते थे पर आज वैसा कहाँ होता है क्योंकि लोगों में योग्यता नहीं रही जब काल बदलेगा तो वे द्वीप और समुद्र फिर प्रकट हो जाएंगे आज के अफ्रीका यूरोप आदि महाद्वीप उन सप्त तो द्वीपों में से नहीं हैं। जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की चर्चा आती है परंतु कारण शरीर का उल्लेख नहीं दिखता जबकि वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में सर्वत्र तीनों शरूरों की चर्चा हो आती है वहाँ उल्लेख होने में क्या हेतु है, है समाधान यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मसूत्र भाष्य के प्रथम अध्याय का अच्छी प्रकार से अध्ययन करे तो उसे ज्ञात होगा कि उसके उसमें कारण तत्व के विषय में बहुत विचार किया गया है वहाँ मुख्य विचार जगत कारण के विषय में ही है अध्यासभाष्य में भी यही बात सिद्ध की गई है कि यह संसार अविद्या है अर्थात अज्ञान का कार्य है प्रथम अध्याय में जो कारण तत्व तो कहा है वही अव्याकृत या अज्ञान है अज्ञान ही कारण शरीर कहलाता है इसलिए कारण शरीर इस नाम से उल्लेख न होने पर भी उसका विचार तो ब्रह्मसूत्र में किया ही गया है जिज्ञासा गीता में अर्जुन ने पूछा है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य जजंते श्रद्धयान्विता शास्त्र और गुरु वाक्य में विश्वास का नाम ही श्रद्धा है इसलिए शास्त्र दृष्टि को छोड़कर कोई श्रद्धा से यजन कैसे कर सकता है समाधान यहाँ अर्जुन का प्रश्न ऐसे व्यक्ति के विषय में समझना चाहिए जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा है शास्त्र में उसकी श्रद्धा तो है पर शास्त्र की विधियों को जानता नहीं है परंपरा से जैसा सुन लिया है उसी प्रकार से पूजन आदि करता है ऐसा पूजन कभी शास्त्र के अनुकूल हो सकता है और कभी नहीं भी ऐसे व्यक्ति के विषय में अर्जुन की जिज्ञासा है कि उसकी निष्ठा सात्विक राजस्व या तमस क्या मानी जाए परंतु जो व्यक्ति शास्त्र को जानता है लेकिन अहंकार के कारण शास्त्र विधि का उल्लंघन या त्याग करता है उसे श्रद्धालु नहीं कह सकते वह तो जानबूझकर शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है इसलिए उसमें श्रद्धा नहीं है ऐसे व्यक्ति के विषय में वहाँ का प्रश्न नहीं है यही समझना चाहिए